उत्पत्ति प्रकरण ग्यारहवा सर्ग शत्रुप अधिष्ठान वर्ष प्रलय काल में भी जगत की सत्ता का प्रतिपादन और स्वतः तो काल में भी उसकी सत्ता के अभाव का प्रतिपादन श्री रामचंद्र जी बोले ब्रह्मण चौदह भुवन देवता मनुष्य असुर पशु पक्षी कीट पतंग आदि असीम विस्तार वाला अति स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दृढ़ीकृत यह जगत जिसका आप ब्रह्म में आभाव कहते हैं महाप्रलय होने पर किसमें स्थित रहता है उसे कृपा करके मुझसे कहिए श्री वशिष्ठ जी बोले वत्स श्री रामचंद्र जी आपके प्रश्न का उत्तर मैं पीछे दूंगा पहले आप यह बतलाइए की वंध्या पुत्र से आता है कैसा है और कहा जाता है एवं आकाश में स्थित वन से आता है और किस में समा जाता है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवन, और, आकाश वन न तो इस समय है और न आगे होंगे फिर उनकी कैसी दृश्यता और कैसी नास्तिक नास्तिका श्री वशिष्ठ जी बोले वत्स जैसे वंध्यापुत्र और आकाशवन ही आकाशवन की त्रैलोक सत्ता नहीं है वैसे ही इस संपूर्ण जगत आदि दृश्य की भी सत्ता नहीं है जैसे वंद्र और आकाशवन की त्रैकालिक सत्ता नहीं है वैसे ही इस संपूर्ण जगत आदि दृश्य की भी त्रैकालिक सत्ता नहीं है हे राम जी, न तो यह जगत उत्पन्न हुआ है और न विनाशी ही है जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है उसकी उत्पत्ति कैसी और उसमें विनाश शब्द की ही क्या कथा है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान वंध्यापुत्र और आकाश वृक्ष की तो कल्पना होती ही है वह जैसे जन्म और नाश से युक्त है वैसे ही यह, यह जगत भी जन्म और नाश से युक्त क्यों नहीं होगा वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया दृश्य किसी अन्य पदार्थ के साथ तुलना करने की इच्छा तो है पर उपमेय भूत दृश्य पदार्थ से अतिरिक्त उपमान न मिलने के कारण उसकी किसी से उपमा ही नहीं की जा सकती जैसे सुवर्ण के कड़े में स्पष्टतः भली भांति दिखाई दे रहा भी कटकत्व नामक का नाम का कोई पदार्थ नहीं है वैसे ही प्रत्यक्षत अनुभूयमान भी यह जगत पर में, में नहीं है जैसे आकाश में उपलब्धमान शून्यत्व आकाश से भिन्न नहीं है वैसे ही ब्रह्म में प्रत्यक्षतः उपलब्धमान भी यह जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है जैसे काजल से कालिमा पृथक ज्ञात नहीं होती हिम से शीतलता पृथक ज्ञात नहीं होती वैसे ही परम पद में यानी ब्रह्म में पृथक गृहित होने वाला जगत नहीं है जैसे शीतलता चंद्रमा से और हिम से पृथक नहीं होती वैसे ही ब्रह्म से भी यह जगत पृथक नहीं है जैसे मरुभूमि में प्रति प्रीति प्रतियमान नदी में जल नहीं है अथवा जैसे प्रतियमान द्वितीय चंद्रमा में चंद्रत्व नहीं है वैसे ही सर्वविध मलो से रहित ब्रह्म में अनभूयमान जगत भी नहीं है कारण के न रहने से जो स्वयं पहले भी नहीं था वह वर्तमान काल में भी नहीं है अतः उसका नाश ही कैसा जैसे छाया का कारण धूप नहीं हो सकती वैसे ही पृथ्वी आदि जड़ वस्तु का जड़ता से रहित ब्रह्म कारण नहीं हो सकता अर्थात जड़ का ही जड़ परिणाम हो सकता है कहीं भी स्विरुद्ध परिणाम नहीं देखने में आता यह भाव है परिणामी कारण न होने से यह परिणामी कार्य नहीं है अतः परिणाम दृष्टि से यह कुछ उचित नहीं है यद्यपि विवर्त दृष्टि से विरुद्ध का भी आरोप हो सकता है तथापि विवर्त का कारणभूत ब्रह्म ही जगत रूप से अवस्थित है अतः जगत की कार्य रूप से पृथक सत्ता नहीं है जो अज्ञान ही जगदाकार से परिणत होता है यह कहा जाता है उसका यह तात्पर्य नहीं है कि जैसे दूध का परिणाम दही होता है, वैसे अज्ञान का परिणाम जगत है बल्कि संवित को यानी ज्ञान को ही जगत रूप से दर्शाता है अर्थात ता संवित का ही जगत के रूप से विवर्त कराता है अज्ञान का परिणाम संवित का विवर्त ही है यह बात स्वप्न में प्रसिद्ध है ऐसे कहते हैं स्वप्न में जो जगत यानी स्वाप्निक प्रपंच दिखाई देता है वह संवित का विलास ही है संवित का विवर्त ही है उससे अतिरिक्त नहीं है स्वापन में, स्वापन देखने वाले पुरुष के अंतकरण में जो स्वाप्निक जगत की भ्रांति होती है वह जैसे संवित विकास ही है वैसे ही सृष्टि के आरंभ में ब्रह्म में यह जगत विकास हुआ है ब्रह्म से अतिरिक्त जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है यह जो कुछ प्रपंच दिखलाई देता है यह सदा ही आत्मा में ही स्थित है न तो यह कभी कुछ भी उदित होता है और न कभी तनिक भी नष्ट होता है जैसे द्रवत्व जल है यानी तरलता और जल में कोई भेद नहीं है जैसे स्पंदन आयु है जैसे स्पंदन वायु है और जैसे स्पंदन वायु है और जैसे प्रकाश आभास है वैसे ही वैसे ही ये तीनों जगत ब्रह्म ही है जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष के अंदर विद्यमान चैतन्य ही नगर सा प्रतीत होता है वैसे ही परमार्थ स्वरूप में परमात्मा ही जगत सा प्रतीत होता है जी ने कहा ब्रह्म यदि यह दृश्य रूपी वीश पूर्वोक्त रीति से स्वप्न की के समान मिथ्या है तो यह इतनी सु, सुदृढ़ से युक्त कैसे हो गया अर्थात प्रलय होने तक इसमें ऐसी सुदृढ़ प्रती रहती है कि व्यवहार में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती होने पाती इन, इसका क्या कारण है दृश्य के विद्यमान रहते दृष्टा का निवारण नहीं किया जा सकता दृश्य यदि रहेगा तो उसका दृष्टा भी अवश्य रहेगा और दृष्टा रहे तो भी अवश्य रहेगा भाव यह परस्पर सापेक्ष है तभी तभी तक तभी कहा जा सकता है जबकि उसका दर्शक हो और दृष्टा तभी कहा जा सकता है जबकि उसके दर्शन का विषय हो दृश्य और दृष्टा दो में से एक के अस्तित्व में दोनों का बंधन है और दोनों में से एक का भी क्षय हो जाए तो दोनों की मुक्ति हो जाती है पर ऐसा होना ही असंभव है जब तक मूला विद्या के विनाश से दृश्य के अत्यंत क्षय का यानी सर्वथा उच्छेद का ज्ञान न हो तब तक दृष्टा में दृश्यत्व का अस्तित्व अनिवार्य है इसलिए मुक्ति नहीं हो सकती यदि दृश्य प्रपंच की पहले उत्पत्ति और पीछे उसका नाश मानो तो संस्कार रूप से स्थित दृश्य का पुनः पुनः उद्भव रूप अनर्थकारी बंध कभी विनष्ट ही नहीं हो सकता जैसे स्वच्छ दर्पण चाहे कहीं भी स्थित क्यों न हो उसमें प्रतिबिंब पड़ता ही है वैसे ही चैतन्याश्रय दृष्टा में सर्वस्मृतिमय प्रतिबिंब अवश्य पड़ता ही है यदि पहले से उत्पन्न न हुए दृश्य का स्वयं अस्तित्व न होता तो दृष्टा की दृश्य स्वभाव से मुक्ति हो सकती परंतु जगत उत्पन्न नहीं है यह बात अनुभव में नहीं आती अतः की दृश्य स्वभाव से मुक्ति, अतः की दृश्य स्वभाव से निर्मुक्ति नहीं हो सकती यह भाव है ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ इसलिए मेरी मुक्ति के असंभव की आशंका को युक्तियों द्वारा दूर कर जब तक दृश्य के अत्यंत असंभव का मुझे दृढ़ परिज्ञान न हो जाए तब तक आप मुझे उपदेश दीजिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा यह जगत ब्रह्मात्मक ही है उससे अतिरिक्त नहीं है जगत रूप से असत होता हुआ भी जिस प्रकार सत प्रतीत होता है उसको मैं आपसे बड़ी लंबी आख्यायिका से कहता हूं आप सुनिए आशय यह कि यद्यपि इस जगत की बड़ी प्रती है तथा सद्रूप से प्रतीत होता है इस अंश में इसकी स्वप्न से समता है ही रह गई दृढ़ प्रती की बात सो तो चिरकाल से बद्धमूल होने के कारण है तब तक सुनिए जब तक कि पूर्वजों के व्यवहार के प्रतिपादक वाक्यों से उन लंबी आख्यायिकाओं में वर्णित तत्व आपके हृदय में तालाब में धूली के समान न बैठ जाए आपको भ्रांति से जो यह जगत की सत्ता दिखलाई दे रही है इसके अत्यंत अभाव को जानकर आप अद्वितीय अखंड ब्रह्म के ध्यान में संलग्न हो लौकिक व्यवहार करेंगे जिनका प्रयोजन रहने पर ग्रहण होता है और प्रयोजन न रहने पर त्याग होता है ऐसे स्थूल सूक्ष्म आदि विषयों में चंचल और स्थिर व्यवहार दृष्टियां आपको इस प्रकार पीड़ित नहीं कर सकेगी जिस प्रकार की बाण पर्वत को विद्ध नहीं कर सकते हे रघुकुल तिलक जिसका पहले विस्तार से वर्णन किया है वही यह केवल एक अद्वितीय आत्मा है इसके सिवा दूसरी कल्पना ही नहीं है इस द्वितीय कल्पना से शून्य आत्मा में यह जगत जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है उसको मैं आगे आपसे कहूंगा ये संपूर्ण जगत उस आत्मा से आविर्भूत हुए है वह महान आत्मा ही समष्टि व्यष्टि रूप बाहर इंद्रियों द्वारा दिखाई देने वाला दृश्य दर्शन प्रकाराकार और अंदर मनन प्रकाराकार होकर स्वयं ही उदित होता है और विलीन होता है भाव यह की वास्तव में उसका उदय और विनाश तो होते नहीं पर अज्ञानतः भ्रांति से उसके उदय और विनाश की प्रतीति होती है ग्यारहवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण बारहवा सर्ग आगे अपवाद से संपूर्ण सृष्टि का अत्यंत अभाव कहने के लिए अपवादानुरूप अध्यारोपभूत सृष्टि का विस्तार से वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने पहले जिस विषय की प्रतिज्ञा की थी उसको कहने के लिए भूमिका बांधते हुए बोले श्री वशिष्ठ जी बोले वत्स श्री रामचंद्र सर्वोत्तम शांत और परम पवित्र इस पद से यानी ब्रह्म से यह संपूर्ण विश्व जैसे आविर्भूत हुआ है उसे आप उत्तम बुद्धि से सुनिए उसका अधिष्ठान सर्वात्मक यानी सर्व सुषुप्त समयष्ट वस्त और सर्व प्रलयावस्त ब्रह्म है उसका अधिष्ठान सर्वात्मक ब्रह्म है इस विषय में आप क्रम को सुनिए क्योंकि यह संपूर्ण सम्पूर्ण विश्वस्वभावत सदा अनंत प्रकाश रूप तथा अनंत चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का सत्ता मात्र रूप है इसीलिए वही मानो चित्यता को, यानी को प्राप्त होता है यो यो अग्नि, अग्निम, क्षमा करे यो अग्रिम श्लोक से संबंध है आकाश से भी सूक्ष्म और निर्मल जो बोध है वह भावी नाम और रूपों के अनुसंधान से कुछ अनुमित रूप वाला होकर संपूर्ण स्रष्टव्य यानी सृष्टि करने योग्य विषयों में संकल्प पूर्वक अहंकाराध्यास के बिना प्रतीत होता है अतएव वही स्वयं अपने स्वरूप में मानो किंचित चित्यता को प्राप्त होता है तदुपरांत वह परम सत्ता ही से युक्त होने के कारण वाणी से प्राप्य यानी होने से यानी वाणी के व्यवहार के, के, के योग्य होने से चित नाम के योग्य होती है पीछे चिरकाल की अनुवृत्ति से जिसकी ईक्षण वृत्ति अत्यंत धन हो गई है और जिसने उक्त ईक्षण वृत्ति के विषय सूक्ष्म प्रपंच स्वरूप रूप परिच्छेद स्वीकार कर लिया है एवं भूत वही परम सत्ता जब परम पद का त्याग करती है तब भावी प्राण धारण रूप उपाधि वाले जीव हिरण्यगर्भ आदि नाम वाली होती है उस समय ब्रह्म सत्ता ही केवल भावना से संसारोन्मुख होती है विकार आदि क्रिया से नहीं ब्रह्म स्वभाव ही ऐसा है भाव यह है कि उक्त ब्रह्म सत्ता का स्वभाव ही है कि वह केवल भावना मात्र से यानी संकल्प मात्र से संसार भाव को प्राप्त होती है उसमें किसी प्रकार का विकार होकर वह संसार भाव को प्राप्त होती है यह बात नहीं है जीव भाव का उदय होने के अनंतर अन्य भूतों को अवकाश देने वाली होने के कारण शून्य प्राय आकाश सत्ता उदित होती है जो कि सूर्य आदि की सृष्टि के पश्चात होने वाले आकाश आदि नामों के अर्थ को आकाश यानी काशते प्रकाशते यानी चारों ओर जो प्रकाशित है इत्यादि अर्थ को देती है और शब्द आदि गुणों की कारण है आकाश सत्ता के अनंतर भावी नामों के अर्थ रूप से जगत स्थिति की मुख्य बीज भूत अहंता काल सत्ता के साथ उदित होती है उस परम शक्ति रूप यह प्रकाशमान असदात्मक दृश्य प्रपंच सत की नाई उससे उदित होता है इसके उदय से परमात्म सत्ता में किसी प्रकार का विकार, विकार नहीं होता यह सूचन करने के लिए स्वसंवेदन मात्र कहा है मैं आकाश हो इस अहंकार से अभिमान से जिसका स्वरूप प्राय आकाशसा हो जाता है ऐसी संवित आकाश कार्य विषय संकल्प रूपी वृक्ष की बीज है अतएव उससे परिचिन स्पंद स्पन्ध शक्ति प्रदान होने के कारण अहंकार का एक अंश सा वायु आविर्भूत होता है आकाश में अहंता बुद्धि वाली परमात्म सत्ता शब्द तन्मात्र के संकल्प से अति सूक्ष्म से कुछ घन होकर शब्द तन्मात्रा होती है भावी नामों का अर्थभूत तथा शब्द समूह रूपी वृक्ष का बीज वह शब्द तन्मात्रा की ही विस्तार को प्राप्त किया गया पदवाक्य प्रमाण नामक वेद समूह है इस प्रकार वेद रूपता को प्राप्त हुए परमात्मा से जो कि शब्द समूह से निर्मित पदार्थ समूह रूप परिणाम का विस्तार करते हैं जगत की उत्पत्ति हो, होगी इस प्रकार वायु पर्यंत जिसका परिवार है ऐसी वह चिटि जीव शब्द से कही जाती है वही भाव नाम रूप समूह से मूर्तिमान जीवो के समूह रूपी वृक्ष की बीज है अर्थात संपूर्ण मूर्त्या मुर्त, पदार्थ उसी से उत्पन्न होते हैं। चौदह भुवन है प्रत्येक भुवन में प्राणियों का आकार प्रकार भिन्न भिन्न है अतएव चौदह भुवनों के भेद से चौदह प्रकार के प्राणी पूर्वोक्त प्राणवायु के कारण अपने से यानी ब्रह्म से व्याप्त होकर दर रूप विविध गर्तों में घूमते फिरते हैं। यद्यपि मै वायु हूँ इस अभिमान की पूर्व उक्त चैतन्य का न वायु नाम था और न उसमें चरणादि क्रिया ही थी तथापि मैं वायु हूँ इस प्रकार अपने में वायुत्व के व्यापार व्यापारवान होकर स्पर्श तन मात्रा की भावना से वही शीघ्र स्पर्शतन मात्रा हो जाता है वह विविध स्पर्श रूपी वृक्ष का बीज है तथा उनचास प्रकार के वायु का विस्तार उसमें सूक्ष्म रूप से निहित है उसी से संपूर्ण भूतों में चलनादि क्रिया रूपी स्पंद उत्पन्न होता है तदुपरांत मैं प्रकाश रूप हो इस भावना से उसी में चैतन्य में ही प्रकाश की उत्पत्ति होती है प्रकाश रूपता को प्राप्त अनुभव रूप चैतन्य से ही रूप तन मात्रा की उत्पत्ति होती है जो कि संपूर्ण भावी पदार्थों के नाम और रूप की प्रकाशक है सूर्य अग्नि बिजली चंद्रमा नक्षत्र आदि रूप वह तेज प्रकाश रूपी वृक्ष का बीज है उससे यानी तेज से विविध रूपों के भेद द्वारा संसार का विस्तार होता है वह तेज स्वरूपता को प्राप्त चैतन्य मानो जल के विविध रस में रस मैं ही हूँ इस प्रकार अपनी जल रूपता की भावना करता हुआ जल रूपता को प्राप्त होता है जल रूप मूर्त द्रव्य का से स्वादन लेने पर यह मीठा है इस प्रकार का जो स्वाद है वह संपूर्ण रसों का एकमात्र उपादान होने से रस तन्मात्रा मात्रा कहलाता है वह रस रूपी वृक्ष का बीज है और भावी जल के विविध आकारों को धारण करने वाला है इंद्रिय और विषय रूप से परस्पर रस का आस्वाद लेने पर विषयों में अनुराग आदि की उत्पत्ति से पुनः पुनः विषयों के उपार्जन में प्रवृत्ति रूप संसार का उससे प्रसार होता है जल भाव को प्राप्त परमात्मा मैं पृथ्वी ही हूँ जो संकल्प रूप होने से जिसका स्वरूप आगे होने वाला है उस पृथ्वी का संकल्पनामात्मक होकर संकल्प रूप अपने गुणों से अपने को गंध तन्मात्रा देखता है अर्थात मैं गंध तन्मात्रा हो वो अपने संकल्पनामात्मक आ, संकल्पनात्मक गुण से गंध तन्मात्रा हो जाता है भावी यानी आगे होने वाले ब्रह्मांड गोलक रूप से या ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध भूगोल रूप से वह मनुष्य आदि के विविध आकार रूप वृक्ष का बीज है संपूर्ण चर और अचर जीवों के आधार स्वरूप उक्त पृथ्वी से संसार का प्रसार होता है चैतन्य के पूर्वोक्त रीति से पांच भूतों में अहंता को प्राप्त होने पर उक्त चैतन्य से ब्रह्मांडाकार प्रतीत हो रहे भूत तन्मात्रा, मात्रा अर्थात शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा परस्पर से से जल में की नाई स्वयं से परिणत होते हैं। ये पांच भूत इस प्रकार सम्मिश्रण को प्राप्त हुए हैं, जिस प्रकार विनाश होने तक यानी महाप्रलय पर्यंत पृथक और शुद्ध नहीं पाए जा सकते जैसे वट के अति सूक्ष्म बीज के अंदर विशाल वट वृक्ष स्थित है वैसे ही ये ब्रह्मांड भी अव्याकृत आकाश के अंदर केवल संविद रूप से स्थित है तन्मात्राओं की स्थूल पदार्थों की वास्तव में स्थिति नहीं है किंतु उनसे उनकी केवल माईक उत्पत्ति दिखलाई देती है और फिर वे शाखा प्रशाखा के भेद से विविध विस्तार को प्राप्त होते हैं और क्षण में ही विलीन हो जाते हैं। पूर्वोक्त माईक उत्पत्ति का प्रदर्शन अति सूक्ष्म वस्तु में भी होता है यह भाव है वे विवर्त की ओर अग्रेसर होते हैं, यानी विवर्त से स्थूलता को प्राप्त होते हैं, पर वास्तव में विवर्त रहित अपने सूक्ष्मतम स्वरूप में ही रहते है विकार रहित चेतन से संबद्ध होने के कारण क्षण में ही पिंडी भाव यानी स्थूलता को प्राप्त होते हैं। यदि यह स्थल भाव तन्मात्राओं का परिणाम होता तो जैसे कद्दू के बड़े होने में समय लगता है वैसे ही इनकी स्थूलता में समय लगता यह भाव है यह तन्मात्रा समूह जिसका पहले विस्तार से वर्णन किया गया है संकल्प स्वरूप चैतन्य ही है उससे अतिरिक्त नहीं है कारण कि चैतन्य ही मैं अमुक हूँ इस अभिमान से तत्त्व स्वरूप हुआ है चैतन्य अपने स्वरूप से तो निराकार ही है पर संकल्प रूप से वह अपने को कोसरेणु तरस, सदृश यानी स्थूल रूप देखता है दृश्यमान जगत के मूल पंचभूत तन ही है पंच तन्मात्राओं का मूल माया शक्ति ही है जिसका परमात्मा से तनिक भी व्यवधान नहीं है और जो जगत की स्थिति में कारण है इस प्रकार चिदघन अज परमात्मा ही माया शक्ति द्वारा जगत का बीज है माया के हट जाने पर वही सदा अनु अनुभवा, अनुभवारूढ़ होता है इसलिए यह दृश्यमान जगत चेतन रूप ही है बारहवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण तेरह सर्ग ब्रह्म के जीव भाव तथा देह आदि की प्राप्ति का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी सर्व व्यापक सम और असम यानी विकार से श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी सर्वव्यापक सम और असम चिदघन परब्रह्म में दृश्य अंश के प्रकाश से पहले दृश्यत्व की कल्पना उदित होती है क्योंकि चैतन्य का विषय को चैतन्य का विषय को प्रकाशित करना स्वभाव ही है तदुपरांत शक्ति के प्रकाशन से उक्त चिदात्मा में चित्त की कल्पना उदित होती है जिसका अध्यास किया जाता है उसी का प्रकाशन करना चिति का स्वभाव ही है उक्त चिति के अध्यास के विषय संपूर्ण पदार्थों से पूर्व विद्यमान है अतएव वही सबके प्रति निमित्त है तदनंतर विषयों के साथ उसके संबंध का प्रकाश होने से उक्त जीवत्व की कल्पना उदित होती है मैं केवल विषय रूप हूँ ऐसा अभिमान होने के कारण उक्त चिदात्मा में अहम भाव की कल्पना उदित होती है तदुपरांत उक्त अहम भाव की अभिवृद्धि होने से उक्त चिदात्मा में बुद्धिभाव की कल्पना उदित होती है इस प्रकार धर्मों की सिद्धि होने पर शब्दादि त्रा से युक्त वही मनस्वरूप हो जाता है भाव जैसे स्वप्न में संस्कार रूप से अपने अंतर्गत शब्द आदि विषयों का मनन होता है वैसे ही संस्कार रूप से अपने अंतर्गत शब्दादि विषय मात्राओं के मनन से ही वही चिदात्मा शब्दादि विषय मात्राओं से युक्त बन जाता है संस्कार रूप से स्थित शब्द तन्मात्राओं का स्पर्शादी तन्मात्राओं के साथ सम्मिश्रण करने से पंचीकरण रूप से आध्यात्मिक महाभूत रूपी यानी स्थूल देह भाव को प्राप्त हुए मन से ही यह महावृक्ष रूपी अति विशाल चराचर प्रपंच इस प्रकार दिखाई देता है जैसे स्वप्न में इच्छा न रहते भी नगर बन जाता है वैसे ही इच्छा के बिना ही पूर्वोक्त रीति से शीघ्र बना हुआ यह जगत रूपी महान वृक्ष महाकाश रूपी महारण्य में पुनः पुनः उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है यह बोए बिना ही उगा हुआ जगत रूपी करंज वृक्षों की झाड़ियों का बीज है इसे मिट्टी जल प्रकाश वायु आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं है भाव कि अनान्य बीजों को उगने के लिए भूमि जल सूर्य ताप आदि की आवश्यकता होती है पर यह उनसे विलक्षण है इसे किसी की भी आवश्यकता नहीं है और यह बोए बिना ही उगता है तदनंतर जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष अपने से अनु अनुभूयमान नगर को उत्पन्न करता है वैसे ही यह चिदात्मा भी पृथ्वी आदि की उत्पत्ति करता है वस्तुता स्वरूप से तो असंग चिदात्मक ही रहता है वह जहाँ पर भी स्थित हो जगत रूपी अंकुर का त्याग करता ही है पंचभूत तन जगत की बीज है और पंच तन का बीज अविनाशी चिदात्मा है, चिदात्मा है जो बीज है वही फल होता है क्यो, यानी क्योंकि कार्य कार्य और कारण का अभेद है इसलिए श्री रामचंद्र जी आप जगत को ब्रह्म रूप जानिए इस प्रकार सृष्टि के आरंभ में ये पंचभूत तन जो कि चिदात्मा की विषय प्रकाशन शक्ति से स्वस्वरूप भूता है महाकाश में कल्पित है वास्तविक नहीं है यद्यपि ये ही पंचभूत तन मात्राए परस्पर सम्मिश्रण से स्थूलता को प्राप्त होकर इस संपूर्ण स्थूल प्रपंच का विस्तार करती है तथापि ये आकाश में प्रतीय मान रूप की भांति अपनी कल्पना के अधिष्ठान चिदात्मा में स्थित होने के कारण ही सत है स्वतः सत नहीं है क्योंकि जिसका असिद्ध पदार्थ से साधन किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता यह निश्चित है जो स्वरूप काल्पनिक है यानी वास्तविक नहीं है वह कैसे सत्य हो सकता है इस प्रकार यह जगत न कभी उत्पन्न होता है और न उत्पन्न हुआ दिखाई देता है जैसे संकल्प और मनोरथ द्वारा निर्मित नगर असत होता हुआ भी सतस प्रतीत होता है वैसे ही ब्रह्मा काश रूपी परम प्रकाश आत्मा में जीवाकाशत्व असत होता हुआ भी सतसा प्रतीत होता है वस्तुतः चिदात्मा में पृथ्वी आदि का संभव नहीं है अतएव जैसे आकाश में गंधर्व नगर घटाकाश महाकाश आदि परिच्छि आकाश से ही कल्पना द्वारा उत्पन्न हुआ है वैसे ही यह आकाशात्मा जीव भी कहा गया है ऐसे ऐसा से वाले लोग देखते हैं। वत्स जीवाकाश जिस प्रकार से इस देह को प्राप्त होता है उस प्रकार को अब आप मुझसे सुनिए चिदात्मा परमेश्वर में कल्पित समष्टि जीवाकाश अति विस्तृत होता हुआ भी मैं चिंगारी की न नत्यंत सूक्ष्म तेज का कन इस प्रकार भावना करने से वैसा ही अपने को जानता है इसी अभिप्राय से श्रुति ने कहा है जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिन्हगारिया निकलती है वैसे ही इस आत्मा से ये सब जीव आविर्भूत होते हैं यह मंत्र का अर्थ है आकाश में आत्म रूप से जिस स्थूलता का चिंतन करता है भावना द्वारा तद्रूप ही अपने को स्थूल रूप सा समझता है जैसे संकल्प से कल्पित चंद्रमा सत नहीं है वैसे ही जिसकी भावना करता है वह स्वरूप सत नहीं है फिर भी प्रतीत होता है उसकी भावना के समान एक ही वह चिदात्मा द्वितीयता को प्राप्त होता है पूर्वोक्त अति सूक्ष्म तेज कर्ण तेजकर्ण स्वरूपता का परित्याग कर तारो के सदृश स्थूलता को मानव प्राप्त करता है अर्थात यही उसकी भूत तन्मात्राओं से सम्मिलित लिंगात्मता है जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न में पतिक बन जाता है वैसे ही वह चित्त की कल्पना से में लिंग देहाकार और भावी स्थूल देहाकार हो इस ज्ञान को धारण करता है जैसे चित्त विषयाकारता को प्राप्त होता है यानी स्वप्न और मनोरथ में बाहर स्थित भी विषय बाह्य रूप का त्याग कर भीतर अंत करनात्मक प्रतीत होता है वैसे ही भावना करता हुआ यह जदात्मा तद्रूपता को प्राप्त होता है तदुउपरांत उपाधि से भीतर कल्पित आकाश में अपने स्वाभाविक रूप का त्याग करके बाह्य रूपता को प्राप्त करता है जैसे बाहर स्थित भी पर्वत दर्पण में भीतर स्थित सा होता है। जैसे करने में यानी यातायात में समर्थ शरीर कुप जल में प्रतिबिंबित होकर कुप में ही व्यवहार करने वाला प्रतीत होता है जैसे दूर से सुनने की योग्य गुहा स्थित दीर्घ शब्द गुहा आदि में ही स्थित रहता है बाहर नहीं निकलता जैसे स्वप्न और मनोरथ में संविदेह में ही स्वप्नादि देखती है वैसे ही पूर्वोक्त स्पुल्लिंग सदृश उपाधि में स्वरूप से कल्पित तारका में स्थित चिदात्मा देह आदि का अनुभव करता है तारकाश रूपी कोश में स्थित यह वासनामय देह आदि व्यवहार दृष्टि से विचार करने पर बुद्धि चित्त आदि रूप ही है क्योंकि वह बुद्धि चित्त आदि का परिणाम है और परमार्थ दृष्टि से विचार करने पर तो वह ज्ञान सत्ता और आनंद रूप ही है जीव मैं इस भावना से आकाश में विस्तार को प्राप्त होता है जिन दो छिद्रो से वह भावी विषयों को देखता है उसका नाम नेत्र पड़ता है जिससे विषयों को छूता है वह त्वचा नाम से विख्यात होती है जिससे शब्द आदि विषयों को सुनता है उसका नाम कान होता है और जिससे गंध आदि को सुंगता है वह नाक कहलाता है वह अपने में अपने को देखता है यानी अनुभव करता है उसकी जो रसनेन्द्रिय है वह पीछे जीव नाम से प्रसिद्ध होती है जिससे श्वास प्रश्वास आदि क्रिया होती है वह वायु उसके प्राण अपान आदि से प्रसिद्ध होता है उसकी जो चेष्टाएं हैं, वे कर्मेंद्रिया होती है इस प्रकार बाह्य विषयों और मानसिक विषयों की भावना कर रहा मनो में शरीरधारी अति सूक्ष्म जीव आकाश में स्थित रहता है पूर्वोक्त प्रणाली से उक्त तेज के कन में स्थूलता का अध्यास करता हुआ ब्रह्म ही जीवना जीवनामाघारी होता है यो जीव शब्द का अर्थ अर्थभूत हुआ वह चिदात्मा ही विविध कल्पनाओं से जो असत्य होती हुई भी सत्य सी प्रतीत होती है पूर्ण हो गया है मनोमय शरीर ब्रह्म ही स्थूल देहाकार बनकर यानी चिंगारी के आकार से लेकर बाह्य स्थूल विषयाकार पर्यंत, जो स्वयं रचना की तद्रुप बनकर अपनी रचना के अंत में आवरण आदि से युक्त ब्रह्मांड को देखता है कोई जीव जल के मध्य में स्थित ब्रह्मांड में अहम् भाव का ज्ञान होने से ब्रह्मांड को जानता है और कोई ब्रह्मांड के मध्यवर्ती ब्रह्मा के शरीर में अहम् भावना का ज्ञान होने से ब्रह्मा को जानता है अतएव आत्मरूप मन से अपने संकल्प के अनुसार गर्भरूपी घर गर। देश काल कर्म द्रव्य आदि कल्पनाओं की भावना करता हुआ नाम आदि का निर्माता मनोमय देहधारी वह ईश्वर ही स्वकल्पित तत्त नामों के पदार्थ से पदार्थों को अपने को भी असत्य जगत भ्रम में बांधता है भाव्य कि जीव भावापन्न ईश्वर ही मन से देश काल आदि विविध पदार्थों की कल्पना कर देश काल आदि नामों की सृष्टि करता है और उन नामों से उन पदार्थों का संबंध स्थापित कर उनको और अपने को जगत रूप भ्रम में बांधता है जैसे स्वप्न में आकाश आकाश में उड़ना असत्य है वैसे ही मनोमय देहधारी परमात्मा पूर्वोक्त असत्य जगत रूप भ्रम में विद्या ही विका, विकास को प्राप्त होता है इस प्रकार पूर्व में उत्पन्न न हुआ ही यह मनोमय देहधारी प्रजापा प्रजापति आदि स्वयंभू उदित हुआ है इस ब्रह्मांडाकार भ्रम ब्रह्म के होने पर भी कुछ भी नहीं हुआ है कुछ भी पैदा नहीं हुआ है और न कुछ दिखाई ही देता है केवल निर्मल अनंत ब्रह्मा काश ही है मनोरथ से कल्पित नगर के तुल्य यह जगत प्रपंच सत्सा सा प्रतीत होता हुआ भी सत नहीं है स्वयं उदित हुआ यह प्रपंच उस चित्र के सदृश है जिसकी न तो किसी चितेरे ने तुलिका आदि बाहरी सामग्री से रचना की न जिसमें विविध रंग भरे न मानसिक प्रयत्न से ही जिसका निर्माण हुआ न किसी को अनुभव ही हुआ और न और जो न सत्य ही है फिर भी सत्य सा प्रतीत होता है महाकल्प के अंत में ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ आदि मुक्त हो जाते हैं। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है इसीलिए वर्तमान जन्म में ब्रह्मा की पूर्व जन्म की स्मृति तो जगत की उत्पत्ति में कारण हो नहीं सकती यदि पृथ्वी आदि की सृष्टि के विषय में अनादि अनुभव को कारण मानो तो साक्षी वैद्य होने के कारण स्वप्नानुभूत पदार्थ जागृता अवस्था में जैसे मिथ्या होते हैं, अनादि साक्षी के संस्कार से उत्पन्न जगत भी वैसा वैसा मिथ्या ही हो जाएगा जैसे स्वयंभू वर्तमान यानी हिरण्यगर्भ, वर्तमान काल में जिसका स्मरण हो रहा है ऐसे अतीत पदार्थ की नाई शून्य मात्र स्वरूप है वैसे ही उससे उत्पन्न जगद भी शून्य मात्र स्वरूप है जैसे किसी देश और किसी काल में जल से तरलता भिन्न नहीं होती होती है अर्थात जल और द्रवता अभिन्न पदार्थ है वैसे ही किसी देश और किसी काल में परमात्मा में जगत सृष्टि का भेद नहीं है अर्थात सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है यह सृष्टि ब्रह्म से ही प्रौढ़ होती है वास्तव में केवल परमात्मा ही स्थित है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है अत्यंत निर्मलचिदात्मा ही ब्रह्मांड सा प्रतीत होता है इस प्रकार यह दृश्य जिसका आत्मा में विशेष रूप से भ्रम हुआ है शांत आधार रही आधेय शून्य अद्वैत तथा द्वैत व्यवहार न होने के कारण ही व्यावर्त्य न होने से एकत्व संख्या से भी रहित ही है यद्यपि जगत की भ्रांति होती है फिर वे उत्पन्न कुछ नहीं हुआ है चारों ओर से शून्य निर्मल चिदाकाश ही स्वरूप से स्थित है न उसमें संपूर्ण संसार है न उसका कोई आधार है न कोई उसका आधेय है न दृश्य है न दृष्टुत्व है न ब्रह्मांड है न ब्रह्मा है और न कहीं मदान्ड मोहांद जल रूपी गज घटा है न जगत है और न पृथ्वी है यह संपूर्ण दृश्य निर्मल ब्रह्म ही है उक्त चिदात्मा ब्रह्म अपने में अपने से स्वयं विकास को प्राप्त होता है तरल होने के कारण जैसे जल ही अपने में आवर्त रूप से प्रतीत होता है आवर्त यानी भवर कोई पृथक पदार्थ नहीं है वैसे ही चिद रूप होने के कारण आत्मा में आत्मा ही जगत सा प्रतीत होता है जगत कोई पृथक पदार्थ नहीं है यो यह असत होता हुआ भी भ्रांतिवश वश सत सा प्रतीत होता है अथवा ब्रह्म स्वरूप होने के कारण यह दृश्य प्रपंच निर्मल परिपूर्ण अद्वितीय आदि और अंत से शून्य चिदाश स्वरूप ब्रह्म ही है उससे अतिरिक्त इसकी सत्ता ही नहीं है पर ब्रह्म में कलित स्वयंभू प्रजापति शून्य ही है जो एक रस परमात्मा है उसी का स्वयं असत प्रज, प्रजापति रूप से आभास होता है क्योंकि प्रजापति का मनोमय शरीर है पंचभौतिक शरीर नहीं है ये पृथ्वी आदि मनोमय शरीर वाले प्रजापति के संकल्प मात्र है अतएव ये भी असत्य है जैसे कभी उत्पन्न न हुआ खरगोश का सिंग सत्य नहीं है वैसे ही ये भी सत्य नहीं है तेरह वर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण चौदहवा सर्ग पूर्व सर्ग में वर्णित जीव भाव में परिच्छेद आदि संदेहों का युक्ति से खंडन कर केवल मात्र ब्रह्मक्य का वर्णन जैसा कि पहले सर्ग में कहा गया है उसके अनुसार अहंता आदि दृश्य समूह भूत जगत का अस्तित्व तनिक भी नहीं है क्योंकि वह उत्पन्न ही नहीं हुआ है और जिसका अस्तित्व है वह परमात्मा ही है। जैसे सागर में जलस्पंदता को, यानी चंचलता को प्राप्त होता है वैसे ही सृष्टि के आरंभ में परम प्रकाश रूप परमात्मा ही मैं जीव हूँ इस प्रकार स्वयं जीवता की भावना करता है जैसे देह के अंदर विद्यमान चेतन वृत्ति स्वप्न में देखे गए या मनोरथ द्वारा कल्पित पर्वत नगर आदि में आत्मीयता के भ्रम से प्रेम करती है वैसे ही अपनी आकाश रूपता यानी परम प्रकाश रूपता का त्याग किए बिना ही संकल्प रूप चिदवृत्ति वक्षमान विराट में आत्मत्व भ्रांति के से मानो प्रेम करती है यही मेरी आत्मा है इस भ्रम से उसको मानो अपने प्रेम का पात्र समझती है चिदात्मा की जो विराट रूप देह है वह पृथ्वी आदि से शून्य है अर्थात पांच भौतिक नहीं है कि मनोमय यानी संकल्प जन्य ही है अतः वह चिन्मात्र निर्मल आकाश स्वरूप ही है उससे पृथक नहीं है यदि स्वप्न में देखा गया पर्वत अक्षय हो, हो और स्वप्न में दुष्ट नगर चिरकाल तक रहे तो उनसे इस प्रपंच रूप विराट देह की तुलना हो सकती है और सचमुच यह प्रपंच चित्रकार का चित्त यदि स्थिर हो और उसमे वासनामय स्थिर चित्र बने तो उसमें कल्पना लिखित सेना के सदृश हो है बहुत कहा बहुत कहा तक कहे यह महान खम्भों की उन प्रतिमाओं के सदृश है जो कि घड़ी नहीं गई है ऐसे ही और भी अनेकों उपमानों से इसकी उपमा हो सकती है मान लीजिए यह प्रपंच चिदाकाश रूपी सुंदर खम्बे खम्बे में नहीं गड़ी गई एक प्रतिमा है आदि प्रजापति का भी जो स्वयं भू इस नाम से सबसे पहले विख्यात हुआ कोई कारण नहीं है क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म नहीं है क्यों क्यों नहीं ऐसी शंका के लिए यह अवकाश ही नहीं है क्योंकि हम पहले ही कह आए हैं महाप्रलय होने पर पूर्व कल्प के सभी प्रजापति मुक्त हो जाते हैं अतः उनमें प्राक्तन यानी पूर्व जन्म का कर्म कैसे रह सकता है जैसे आवरण रहित दर्पण आदि में प्रतिबिंब रूप से पड़ी हुई दीवार आदि का स्वरूप दिखाई देता हुआ भी असत होने से अदृश्य है वैसे ही प्रजापति दृश्य होता हुआ भी सत न होने से अदृश्य ही है और विकार शून्य चिदात्मा में कल्पित है निर्विकारिदात्मा में दृष्टा दृश्य तथा दर्शन सृष्टा सृष्टि तथा सर्जन, एवं भोक्ता भोग्य और भोग इन संपूर्ण त्रिपुटियों का संभव ही नहीं है अतः सृष्टा प्रजापति असत है सबका निषेध होने पर भी शब्द और अर्थों की शून्यता नहीं है कारण कि यह प्रत्यगात्मा कारण की यह प्रत्यगात्मा ही संपूर्ण शब्द और अर्थों का आत्मरूप से स्थित है जैसे एक दीपक से अनेक दीपक उत्पन्न होते हैं वैसे ही संपूर्ण जीव उसी से आविर्भूत होते हैं जैसे संकल्प रूप हिरण्य गर्भ से मिथ्या होने के कारण अत्यंत शून्य संकल्प रूप विराट उत्पन्न हुआ है, तथा जैसे स्वप्न से अन्य संकल्प रूप जीव उत्पन्न हुआ है सहकारी कारणों के न रहने से जो निस्सहाय एका की ही प्रतीत होता है उस विराट से जिन व्यत्मक जीवो का आविर्भाव होता है वे आत्मस्वरूप ही है उससे भिन्न नहीं है क्योंकि एकमात्र वृक्ष से विस्तार को प्राप्त हुई शाखाएं वृक्ष से भिन्न नहीं देखी जाती यह भाव है सहकारी कारणों के न रहने पर कार्य और कारण एक ही यानी अभिन्न ही रहता है पृथक नहीं अतः सहकारी कारण से शून्य चैतन्य से जनित सर्ग भ्रम भी परस्वरूप ही है उससे भिन्न नहीं है ब्रह्म ही सर्वप्रथम होने वाला हिरण्यगर्भ है हिरण्यगर्भ ही विराट आत्मा है विराट ही सृष्टि स्वरूप है इस प्रकार से वह चिदात्मा जीव रूप से स्थित है जिससे असत पृथ्वी आदि उत्पन्न होते हैं। अतः संपूर्ण जगत ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ नहीं है यह भाव है श्री रामचंद्र जी बोले भगवन क्या एकमात्र जीव है या अनंत जीवों की राशि है या पर्वत के समान अनंत आत्माओं का समुदाय भूत जीव पिंड है तात्पर्य है कि व्यक्ति मात्र को सत्य माने तो व्यष्टिभूत एक जीव ही एक बुद्धि से परिमित होने के कारण या एक देश में रहने के कारण अथवा परस्पर संघर्ष से एक संघात रूप होने के कारण कल्पित रूप सम्यात्मा हो सकता है मेघ से वृष्टिधाराओ के समान समुद्र के जलकनों के समान तपाए हुए लोहे के गोले से चिंगारियों के समान ये जीव किससे आविर्भूत होते हैं भाव यह है कि जिससे आविर्भूत होते हैं उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती जो पूर्व में आप मुझसे कह आए हैं उसे प्रायः सामान्य रूप से मैं समझ गया हूं उसी को अब आप विशेष रूप से स्पूट कीजिए श्री वशिष्ठ जी बोले हे वत्स जब एक भी जीव नहीं है तब जीवों की राशियों का तो संभव ही क्या है आपका पूर्वोक्त प्रश्न ऐसा ही उपहास्यास्पद है जैसे कोई कहे कि खरगोश का सिंग उड़कर जाता है भाव यही यह है कि यदि खरगोश की सिंग का संभव हो तो वह उड़कर जाता है या स्थिर रहता है ऐसा संदेह हो, हो जब खरगोश की सिंग, की सिंग की ही सत्ता नहीं है तब उसकी गतिविधि के विषय में संशय करना उपहास्य नहीं तो और क्या है जब जीव हो तब उसकी राशि या संघात की कल्पना हो जीव की जब असत जीव ही जब है तब उसके विषय में अनान्य कल्पनाओं का अवकाश ही क्या है? कहा है हे राघव न तो एक जीव है न जीवों का समूह है और न पर्वताकार कोई जीव संघात संघात ही है हे श्री रामचंद्र जी संपूर्ण दृश्य आभासों से युक्त कोई भी जीव प्रतिभास प्रतिभा में नहीं है ऐसा आपको दृढ़ निश्चय हो केवल एकमात्र शुद्ध चिदघन सर्व व्यापक निर्मल ब्रह्म ही है वह सर्वशक्ति संपन्न होने से जिन कल्पनाओं की भावना करता है स्वयं तद्रूप हो जाता है जैसे लता क्रम से अपनी कोरकतावस्था और प्रफुल्लितावस्था को देखती है वैसे ही ब्रह्म भी उन उन संकल्पात्मक वृत्तियों के क्रम से प्राप्त हुए आभासों के प्रवेश से ही मूर्त अथवा अमूर्त रूप से आविर्भूत कल्पना को शीघ्र देखता है विकास को प्राप्त हो रही अपनी सत्ता को ही जीव बुद्धि क्रिया स्पंद मन द्वित्व एकत्व आदि रूप से ज्ञान विषय करता है अर्थात उक्त रीति से विकास को प्राप्त हो रही अपनी सत्ता को ही जीव आदि रूप से जानता है उक्त ब्रह्म सत्ता में जब अज्ञान रूप आवरण रहता है तब वह पूर्व कथनानुसार विविध रूपों को प्राप्त होता है बोध से तो वह ब्रह्म ही है आत्मज्ञान से अज्ञान का विनाश हो जाता है पर आत्मज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है जैसे अंधकार से आच्छन्न स्थान में दीपक लेकर अंधकार को देखने से अंधकार न मालूम कहा भाग जाता है उसके मूल का पता नहीं लगता है ठीक इसी प्रकार ज्ञान होने पर अज्ञान न मालूम कहा चला जाता है उसका कुछ भी पता नहीं लगता इस प्रकार अखंड अनुच्छि अनादि अनंत तथा सर्वशक्तिमान जीवात्मा जो कि जो कि कभी बाधित न होने वाले महाचैतन्य रूपी सारभूत अंश से परमार्थतः रूपवान है ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है ब्रह्म सब प्रकार से देश काल और परिमाण से अपरिचिन्न है अतः वास्तव में उसका कहीं पर भी भेद नहीं है और जो उसमें भेद कल्पना होती है वह वही है उससे अतिरिक्त नहीं है क्योंकि ऐसा ही सर्वत्र अनुभव होता है भाव यह है कि जैसे वन से संपूर्ण वृक्षों को काट देने पर वृक्षों द्वारा प्रतीत होने वाला प्रकाश का भेद चला जाता है वैसे ही विषय भेद के हट जाने पर विषय भेद कल्पना प्रयुक्त भेद भी चला जाता है श्री रामचंद्र जी ने कहा ब्राह्मण आपका कथन ठीक है उसको मैं स्वीकार करता हूँ पर इसमें मुझे एक संदेह होता है वह यह कि एक जीव की जैसी इच्छा होती है वैसी ही इच्छा जगत के अनान्य संपूर्ण जीवों की क्यों नहीं रहोती? क्योंकि महाजीव तो एक ही है उसके अनुसार जब सब जीवों में एक ही इच्छा होनी चाहिए यह भाव है श्री वशिष्ठ जी बोले वत्स व्यष्टि विभाग से पहले व्यष्टि विभाग से रहित सर्वशक्ति संपन्न महाजीव रूप वह ब्रह्म में ही सदा सब जीवों में सत्य संकल्प हो ऐसी इच्छा करता है वह जिस किसी वस्तु की इच्छा करता है वह उस महात्मा को सदा शीघ्र प्राप्त हो जाती है उसने पहले अपने सत्य संकल्पत्व और दूसरों की इच्छा के निरोध की इच्छा की तदुपरांत वृष्टि विभाग का उदय हुआ फिर उसने वृष्टि विभाग को प्राप्त हुए अपने अंशभूत जीवों का क्रियाक्रम दंड चक्र आदि बाहरी सामग्री से इस प्रकार घुमाने गुमा, से घट आदि कार्य की उत्पत्ति होती है इस प्रकार का क्रियाक्रम बनाया केवल संकल्प से उनके कार्य ही सिद्ध नहीं हो, होती यह भाव है उक्त क्रियाक्रम के बिना व्यष्टि जीवों के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है इस बात के निश्चित होने पर जो कहीं पर महर्षि जीवों की क्रियाक्रम के बिना इच्छा से ही कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ पर प्रधान समष्टि जीव की ही इच्छा से कार्य होता है इसका यह संकल्प सिद्ध हो ऐसी प्रधान की ही इच्छा वहां पर हेतु होती है यह भाव है यह नियम जन्म रहित ब्राह्मी शक्ति ने ही बनाया है जिस जीव की यानी महर्षि आदि की इच्छा कार्य को उत्पन्न करती है वह प्रधान शक्ति की अपेक्षा करके ही कार्य को उत्पन्न करती है प्रधान शक्ति के नियम के अनुष्ठान के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है यदि प्रधान शक्ति का नियम फलसिद्धि, यानी कार्य सिद्धि के अनुकूल न होगा तो कार्यो की हेतुभूत चेष्टाओं का भी कही पर फल नहीं होगा क्योंकि कार्य कार्यजनक चेष्टाएं भी शक्ति के ही अधीन है इस तरह ब्रह्म ही अजन्मा और अविनाशी महाजीव है तथा महा जीव ही जीवों की वृष्टि और समष्टि रूप दो हैं उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है ब्रह्म ही विषयों के संकल्प से यानी चिंतन से जीव होता है और जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है विषय संकल्प का त्याग करने से फिर वैषम्य रहित ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जैसे तांबा आदि धातुओं की स्वर्णता रस और औषधियों द्वारा पाक क्रम से होती है या पारस के संबंध से क्रम के बिना ही तुरंत हो जाती है वैसे ही व्यस्टिव पूर्वोक्त ब्रह्म भाव रूप महाजीवता या तो समष्टि जीव से जीव के क्रम से या बिना क्रम से उदित होती है यानी पहले वे उपासना द्वारा हिरण्य गर्भ पद को प्राप्त होते हैं तदुपरांत हिरण्य गर्भ के साथ ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं इस क्रम से या बिना क्रम से यानी की साक्ष, न्यान से साक्षात को प्राप्त होते हैं यद्यपि पूर्वोक्त रीति से इस प्रत्यक्ष चैतन्य रूप महान आकाश से है, जीव जगत आदि समुदाय असत ही है तथापि उक्त महान आकाश में चित यानी संविद का चमत्कार रूप चिदात्मा ही जीव आदि रूप से सद की नाई उदित होता है चिति का चमत्कार जो स्वयं ही भविष्य नाम देह आदि भाव को प्राप्त होता है उसके अहंकार को भावना कहते हैं जगत के संस्कार से संस्कृत माया में संस्कृत यानी जगत की वासना से वासित माया में प्रतिबिंब पड़ने के कारण जगत की वासना से वासित माया के साथ एक रूप होकर चित्त का जो अपने स्वरूप का आस्वाद है वही चित चमत्कार है और वही यह असीम भुवन विस्तार है अविनाशिनी चिटी यद्यस्तविक चिटी से भिन्न नहीं की जा सकती फिर भी अपनी शक्ति से ही परिणाम विकार आदि शब्दों से पुकारा जाता है अर्थात अज्ञानी जन से वास्तविक चित्त का परिणाम विकार आदि समझते है चीति द्वारा अपने स्वरूप भूत प्रकाश का और अपने द्वारा प्रकाशित होने वाले विषयों का एक रूपता को प्राप्त जो स्वाभाविक आस्वादन है वही जगत इस भ्रम से स्थित है चिटी की आकाश से भी सूक्ष्म जो शक्ति चारों ओर फैली है वह स्वभाव से ही पहले इस अहंता का दर्शन करती है उस समय जैसे जल में जल से जल से, जल में जल से जल ही बुदबुदे या लहर रूप में प्रतीत होता है वैसे ही यह चिति भी आत्मा में आत्मा से स्वयं ही जो अति सूक्ष्म अहंता रूप में स्फुरित होती है तथा बाहर स्थूलता का अधिकाधिक उत्कर्ष करने पर अंत में जो ब्रह्मांडाकार बन जाती है उस अनुरूप अहंता को देखती है चमत्कार करना यानी चमकना चित्त का स्वभावी ही है चमत्कार करने वाली चीती अपने स्वरूप में स्वयं जो सुंदर चमत्कार करती है उसी का नाम जगत रख दिया गया है हे चित से अहंकार की कल्पना होती है और अहंकार से चित की यानी तन मात्रादि जगत की कल्पना होती है ऐसी अवस्था में कल्पना चित से अतिरिक्त नहीं है अतएव तन जगत भी चित ही है उसमें द्वित्व और एकत्व कहा है भाव यह की द्वितीय हो तब द्वित्व रहे द्वित्व के अभाव में व्यावर्तित न होने के कारण एकत्व भी नहीं है हे स्री जीव भाव के प्रति कारणभूत वासना कर्म आदि का त्याग होने पर तम अहम् इत्यादि चेतन परिच्छेद का त्याग कीजिए सत और असत कल्पनाओं के मध्य में जो बच जाएगा वही सत होगा जैसे चित्त ने पहले अपनी जै, अपनी जैसी सत्ता का ग्रहण किया था वही सर्वाधिष्टान सत्ता ज्ञान होने पर जो की त्यो उदित होती है जैसे कि मेघों के हट जाने पर पूर्व सिद्ध आकाश की निर्मल सत्ता उदित होती है सत और असत इस प्रकार के सत्ता भेद को हम नहीं जानते मन की चेष्टारूप सूक्ष्म जगत शून्य ही है और देवताओं का निवास भूत साकार और स्थूल जो विश्व है वह भी शून्य ही है क्योंकि दोनों चित्त के चमत्कार रूप है उससे भिन्न नहीं है।, जो वस्तु जिस वस्तु की होती है वह उससे कभी भिन्न नहीं होती अवय युक्त जल आदि के कार्य तरंग आदि से आदि में भी ऐसा देखा गया है फिर निरवय चित्त के कार्य में तो कहना ही क्या वह तो अवश्य ही ऐसा है यह भाव है सदा अचेतन, सदा अचेतन, अचेतन्य, नाम रहित और सर्व व्यापक चित्त का जो रूप है वही रूप रूपी जगत का है। मन बुद्धि अहंकार पंच महाभूत पर्वत दिशाएं इत्यादि जो अनेक रचनाए हैं, वे चित्त चित ही है उससे भिन्न नहीं है क्योंकि जगत की स्थिति चित रूप ही है हे राम जी, चिति का धर्म जो चित, चितित्व है उसी को आप जगत जानिए चितित्व जगत से अतिरिक्त नहीं है यदि चितित्व, चितित्व को प्रकाशित करने के कारण ही उसका नाम चिति पड़ा है यदि चित्व जगत्व न माना जाएगा तो उक्त प्रयोजन के अभाव में वह चिद से भिन्न रह कही जाएगी इस प्रकार चित्त और चित्त का कल्पना रूप ज्ञान से भेद है वास्तव में कोई भेद नहीं है ऐसी परिस्थिति में जगत कहां से होगा प्रकाश की भूत जो स्वकीय बीजूत है, वह जीव और जीव की उपाधि तन्मात्रा बनकर जगत के वेश से स्थित है चित्त का चित्त से अपनी शक्ति का विकास रूप जो अहंकार है वह स्पन्द शक्ति प्राण से युक्त होकर भविष्य में जीव नाम को प्राप्त होता है यद्यपि चित्त का चित्त का चित अवच्छेद होकर अपने द्वारा बनाए जाने वाले जीव आदि नामक हो गया है तथापि उपाधि आदि से अवच्छिन्न रूप का उपाधि के मिथ्या होने से अस्तित्व नहीं है जब उसका अस्तित्व है ही नहीं तब भेद का प्रसंग कहाँ से होगा चीति रूपी कर्ता यानी अहंकार और स्पंद रूपी कर्म यानी प्राण में कोई भेद नहीं है चित का स्पंद मात्र ही तो कर्म है क्या कर्ता भी कभी अपनी क्रिया से भिन्न होता है चित और स्पंद से संवलित ही जीव कहा गया है अतः जीव प्रयुक्त भेद नहीं है यह भाव है जीव चित्त का चित परिस्पंद रूप है और पुरुषों का चित्त भी संकल्प रूप ही है और मन भी तत्त गोलकों के भेद से इंद्रिय रूप होकर नाना रूप होता है चूंकि अति तुच्छ कार्य कारण आदि भाव रूप जगत चित्त से अतिरिक्त नहीं है अतः वह पूर्वोक्त रीति से चित प्रकाश की छटा की तरह ही है उससे भिन्न सत्ता और स्फूर्ति वाला नहीं है इसीलिए वह प्रत्यगात्मा रूप ही ठहरा यह भाव है तदनंतर सच्चिदानंद रूप में न काटा जा सकता हूँ न जलाया जा सकता हूँ न सड़ाया जा सकता हूँ और न सुखाया जा सकता हूँ मैं अविनाशी सर्वव्यापक, व्यापक स्वभाव वाला अतएव अचल हूँ ऐसा ज्ञान होता है जैसे अपने भ्रम से और को भ्रम में डाल रहे लोग विवाद करते हैं वैसे ही अद्वितीय अखंड चिदघन परमात्मा के विषय में भ्रांति भ्रांत द्वैतवादी वाद विवाद करते हैं, परंतु हम लोग तो भ्रम रहित तो हो गए है अतएव हमारे लिए विवाद का अवसर ही कहाँ है अन्य लोगों की दृष्टि से मूर्त प्रतीत होने वाले अतय सत्य दृश्य में विकार आदि द्वैत की प्रतीति होती है आत्मज्ञानी की दृष्टि से अमूर्त यानी निराकार अतएव स्वतः असत्य चिदाश रूपी दृश्य में विकार आदि द्वैत की प्रतीति नहीं होती है चिद रूपी वसंत की शोभाूत माया दृश्य में आसक्ति रूप जल के सिंचन से चित रूपी वृक्ष में काल आदि नामक अपनी मंजरी को जो की आकाश में विकास को प्राप्त होती है, फैल है। फैलाती कि जैसे वसंत शोभा जल के सिंचन से, सिंचन से वृक्षों में ऊंची ऊंची टहनियों में सुंदर बौर को उत्पन्न करती है वैसे ही चित्त की शक्ति माया दृश्य प्रपंच में आसक्ति वश चित्त में प्रथम उत्पन्न आकाश में विकास को प्राप्त काल आदि को फैलाती है चित स्वयं अपने स्वरूप में किसी प्रकार का विकार आए बिना ही विचित्र आकाश के रूप में आविर्भूत होती है तदुपरांत स्वयं ही आक, आकाश से उत्पन्न होने वाला वायु होकर विलक्षण स्पंद के साथ आविर्भूत होती है तदनंतर आगे कही जाने वाले तेज की उत्पत्ति के उपरांत चिति स्वयं जल तत्व बनकर विचित्र विकास को प्राप्त होती है उक्त जल तालाब, आदि के जल से से भिन्न था, क्योंकि पृथ्वी पृथ्वी की से पहले तालाब आदि से उसका संबंध नहीं हो हो सकता जल की सृष्टि होने के बाद चिति स्वयं ही स्वर्ण रजत आदि विचित्र धातुओं से परिपूर्ण पृथ्वी तत्व को देवता असुर मनुष्य आदि के देह भाव को प्राप्त हुई सदा उदित चीति ही स्वयं अपने विचित्र रस रस वाले वाले उल्लासों से पृथ्वी पृथ्वी में में होने में होने यानी की भी चंद्रमा के ही अधिन है अतएव उन उल्लासों से युक्त चांदनी और महान चिद चिदालोक रूपी प्रकट तेज भी हुई चीति स्वयं अपने ज्ञान से ही दृश्य प्रपंच के विनष्ट होने पर उदित हुए अपने पूर्ण भाव को प्राप्त होकर स्थित होती है और स्वयं ही आदि जड़ पदार्थों में अहम भाव करने से सुषुप्त पद को यानी प्राप्त होती है चिन्मय ब्रह्म ही अविचार दशा में स्पंद स्वभाव यानी श्वासोच्वास क्रिया करने वाले प्राण आदि में आत्मत्व की कल्पना करने पर यानी अज्ञान स्पंद स्वभाव प्राण ही मैं हूँ ऐसी कल्पना कल्पना करने पर संसारी होती है विचार करने में से जब मैं चित ही हूँ चित्ता का उदय हो जाता है तब अपने स्वभावभूत चित में ही स्थित होता है जगत चिद रूपी तेज का आलोक रूप है ब्रह्म सत्ता से उसका अस्तित्व ही है और जगत सत्ता से अभाव ही है चिद रूपी आकाश की शून्यता रूप जगत है भी और नहीं भी है यानी ब्रह्म सत्ता से उसकी सत्ता है और जगत सत्ता से अभाव है जगत चिद रूपी आलोक का महानुरूप भूत है ब्रह्म सत्ता से उसकी सत्ता है और जगत सत्ता से अभाव ही है जगत चित्रूपी वायु का स्पंदन स्वरूप है उसका अस्तित्व है भी और नहीं भी है यानी ब्रह्म सत्ता से उसका अस्तित्व है और जगत सत्ता से अभाव है जगत चिद रूपी सूर्यालोक से यानी सूर्य प्रकाश से जनित दिवस रूप है वह है भी और नहीं भी है यह जगत ब्रम चिद रूपी काजल का देव बिंदु रूप है यानी तेल के जलने पर जैसे काजल ही अवशिष्ट रहता है वैसे ही जगत का बाद होने पर चीति ही अवशिष्ट रहती है इस अभिप्राय से चीति को काजल कहा है जैसे ते, तेल का कार्य काजल है वैसे ही जगत का कार्य चिति है इस आशय से नहीं त्रि-जगत श्रेणी चिद रूपी अग्नि की उष्णता है यानी जैसे अग्नि का उष्णता से भेद नहीं है वैसे ही चित का जगत से भेद नहीं है जगत चित्रूपी शंख की शुक्लता है और जगत चित्रूपी पर्वत का मध्य भाग है यानी जैसे पर्वत और पर्वत के उधर में कोई भेद नहीं है वैसे ही चिद से जगत भिन्न नहीं है जगत चिद रूपी जल का द्रवत्व रूप है जगत चिद रूपीख की मिठास है जगत रूपी दूध का मक्खन है जगत रूपी चित्रूपी रूपी हिम की शीतलता है जगत चिद रूपी ज्वालाओं का ताप है जगत चित्रूपी सरसो का तेल है जगत चित्रूपी नदी की लहर है जगत चिद्रूपी शहद का माधुर्य है जगत चिद्रूपी स्वर्ण का कंकन है जगत चिद्रूपी फूलों की सुगंध है और चिदरूपी लता का प्रथम फल है चित सत्ता ही जगत सत्ता है और जगत सत्ता ही चित का स्वरूप है अधिष्ठान रूप होने के कारण कल्पित पदार्थ की सत्ता और असत्ता अभिन्न नहीं है भाव कि कल्पित की सत्ता और असत्ता, कल्पित के अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं, कही, कही नहीं कहीं कहीं देखी गई है। अतः जगत की असत्ता अतिरिक्त पदार्थ पदार्थ है यह कथन ठीक नहीं है चिन्मय में अवयव और अवयवी शब्दों का अर्थ खरगोश के सिंग के समान असत है जिन लोगों ने विद्वानों के अनुभव के अपलाप के लिए अवयव और अवयवी इन शब्दों के अर्थों की कल्पना कर रखी है उन तार्किकों को अधिकार है। होने के कारण जिसमें पर्वत सागर पृथ्वी नदी नद और उनके अधिष्ठाता देवताओं के साथ जगत पूर्वोक्त रीति से नहीं रहता है उसमें अन्य का भ्रम कैसे हो सकता है यह भाव है शीला के के समान अत्यंत निबिड़ होती हुई भी चीती स्फटिक आदि के समान स्वच्छ ही है अतएव जैसे स्फटिक शिला अपने अंदर प्रतिबिंबित नगर पर्वत आदि के आकार को धारण करती है वैसे ही वह भी शांत संपूर्ण प्रपंच को चिदाकाश रूप अपने स्वरूप में धारण करती है संपूर्ण पदार्थों के अधिष्ठान भूत में यह भूताकाश जनित वायु आदि संपूर्ण प्रपंच प्रतीत होता है जब असंग स्वभाव वाले भूताकाश में ही उसके कार्य वायु आदि का संबंध नहीं है तब चिदाश में इस प्रपंच के सत्ता असत्ता त्वत्ता मत्ता आदि संबंध कैसे हो कदापि नहीं हो सकते जैसे पत्तों के अंदर रेशों की पंक्तियां का आकार फैला रहता है वैसे ही चिती स्वभाव से स्वभाव से ही अपने से भिन्न और अभिन्न रूप इस जगत को अपने अंदर धारण करती है यानी जैसे पत्ता रेशों की रेखाओं से समूह के आकार को जो जो कि पत्ते से अलग उत्पन्न न होने के कारण असत ही है और भिन्न तथा अभिन्न रूप से पत्ते में स्थित है धारण करता है संसार में जितने कार्य दृष्टि गोचर होते है उन संपूर्ण कार्यो के अखिल कारणों का ब्रह्मा आदि कारण है चित्त से उत्पन्न मनोरथ से होने वाले विकल्प असत होते अतः अतएव चित्त स्वभाव से ही कारण अभाव रूप है यानी कारण नहीं है उक्त कारण अभाव रूप चित्त ही ब्रह्मा है अतः यह सिद्ध हुआ कि जैसे चित्त के कार्यभूत मनोरथ से होने वाले विकल्प असत है वैसे ही उक्त ब्रह्मा से उत्पन्न जगत भिथ्या है यदि किसी को यह शंका हो कि चेत्य के यानी जगत के असत होने पर चित्त का भी असत हो जाएगा क्योंकि चित्त स्वस्वरूप भूत चित्त से अतिरिक्त नहीं है इस पर कहते हैं कि चित्त की असत्ता वाणी मात्र से भी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि चित्त अनुभव से सिद्ध है अनुभव से विरुद्ध अर्थ में वाणी प्रमाण नहीं होती यह भाव है जो है उसका बीज से अंकुर की नाई अवश्य ही उदय होता यह बात एक बार नहीं हजारों बार देखी गई है इससे यह सिद्ध हुआ कि जगत की स्वतः सत्ता नहीं है हे राम जी, गगन में सर्वथा भेद शून्य गगन के समान इस महाजिति में सर्वथा भेद रहित यह त्रिभुवन है इसलिए आप अनुभव से यह संपूर्ण दृश्य परमपद पद रूप चिन्मय है ऐसे निश्चय वाले होइए मुनि के इत्यादि कह चुकने पर दीन बीत गया सूर्य अस्ताचल को चले गए मुनियों की सभा सायंकाल के आवश्यक संध्योपासना अग्निहोत्र आदि कर्म करने के लिए स्नानार्थ उठ गई रात्रि के बीतने पर प्रात काल सूर्य के उदय होते ही पुनः मुनियों की सभा आकर बैठ गयी चौदह वर्ग समाप्त